एवं पुनः पुनः पृष्ठे सती किमें न जाना मित्य उत्तर मा बार बार पूछा जाए ऐसा क्यों ऐसा क्यों एक क्यों एक क्यों, क्यों तो क्या होगा जवाब आपके मुख से अंत में ही निकलेगा भाई इससे आगे मैं नहीं जानता एक तरह दो सर तीन सर चार सर कहीं भूमिका तक हो जाएगा जवाब देते जाएगा तर्क करते जाओ तर्क करते जाओ भी जवाब देते जाएगा देते जाएगा कहां तक जाएगा कुछ हद तक जाने के उसको कहना पड़ता है भाई इससे आगे मैं नहीं जाएंगी न जाम कित अन्ते शरणं तव अंत में आप ही शरण में न अत महां तो प्रवदींद्रजाता कित शरण तव अतएव अंत में जागर तव शरण तुम्हारे यही शरण होगा क्या मैं जाना न जानी किमी तब शर मैं कुछ नहीं जानता इस आगे यही कहने के अलावा तुम्हारे पास और कोई शरणागत नहीं रह जाता है अतएव इसीलिए महापुरुष लोगों ने महान पुरुष अस् जगत से क्या बोलते हैं इंद्रजाल मुझे इंद्रजाल है माया है झुट्टा है ऐसे महापुरुष ने इसलिए कहा है क्त अनिर्वचनीय वृद्धस दर्शयती यह जगत अनिर्वचनीय है माया अनिर्वचनीय है इस विषय में हमारे पूर्व आचार्य जो संक्षेपचार्य हैं उनके ही श्लोक को उदाहरण दे रहे वृद्ध सी दर्शयती तस्त किस स्थित रेतती हस्तमस्तकपद प्रोदूतना पुर पर शिशुत्व वन जराशरनेकृद पश्य शुनोति शीघ्रति तथा गच्छ तथा गाते देख इंद्रजापर यदवास स्थिति इससे बढ़कर किमी व इंद्रजाल अपरम और कौन सा दूसरा इंद्रजाल हो सकता है अपरम इंद्रजालम कि इससे बढ़कर और कोई दूसरा इंद्रजाल कैसे हो सकता है इससे पढ़ किससे पढ़ता यदि गर्भवास जब गर्भवास में स्थित गर्भ में गर्भरूपी आवास स्थान में स्थित क्या रेता हाँ। हुआ उसमें चेत जो चेतना आ गई हस्तमस्तक नानाकुरम हाथ पैर खोपड़ा सब प्रदार गवेल शंकुर के समान प्रस्फुटित थोक दे रहा है फिर निकला बाहर बच्चा हुआ बचाने के बाद पर शिशु तुम्हन जरा वेशवन जरा इत्यादि आवेशों के द्वारा अनेकों आवेशों के द्वारा आवृत हुए अपने आप को उसने करता हुआ चलता है और आवृत कर क्या रहा ये पश्यती योदिग्रधि देखता है फिर खाता है फिर सुनता है फिर सु है, फिर सुनता है। इसके बारे में कई बड़े बड़े लोग बड़ा अलग अलग बात कहते हैं ये तो बच्चा जब पैदा होता है देखता ही है केवल उसे खाना भी नहीं पता कैसे खाया जाता है पता नहीं। मान स्तन पे लगा लिया तो दूध पीना आ गया संस्कार वसा पीना शुरू कर देता है इसलिए पहले तो वो केवल पसीती ही है फिर धीरे धीरे दांत आ जाते है और रोटी पानी खाने लगता है फिर अति हो गया जब खाने लगता है थोड़ा बड़ा हो गया लोगों ने उपन संस्कार करा के उसको छोड़ दिया गुरु के यहाँ वहां गुरुकुल मेरे गुरु पढ़ाई शुरू कर दिया अब जब पढ़ाई कर लगता है, धीरे-धीरे जगत को पड़ जाता एक क्रम पश्चि तथा गिर गमनागम के चक्कर में वो पर और कथाकार ने इसको तो बोला की, और बोले लगा। तो बड़ा रहा है, बड़ा मानना पड़ेगा वो बोल रहा है वो ग्रह था पंडित बोल रहा सच बोल रहा होगा वो, वो कहते सबसे पहले शादी होने के बाद लड़का लड़की जब आपस में कमरे में जाते हैं तो लड़का लड़की को सुगता है अब ये क्या पता? वो लड़की को सुगता है सुंगने के बाद पता नहीं पागल हो जाता है आदमी अब ऐसा हो जाता है जिसके चक्कर में आगमन आगमन संसार में वो फल जाता है ऐसी व्याख्या किया जिक्र की हम लोग उसका अनुभव तो जानते हैं नहीं इसलिए हम लोग संसार को सुनने लगता है के साथ संबंध करने लगता है हैं है। कर्म में, में फंस जाता है कर्म जानना जिगृति तथा ग्यागछती न केवल देह सेव निरूपत्ता ठीक है शरीर का निरूपण नहीं कर सकते घट का तो निर्पण हो रहा है ना विशेष, विशेष, विशेष कम है ना आना हो करके के तंत्र समूह का सन्निविशेष विशेष का नाम ही पट है इस तरह से निर्वचन हो रहा है शरीर का उत्पत्ति को लेकर के ध्यान देते हैं तो निर्वचन हम कर नहीं पा रहे उच्चतरता है पटाली का भी तो निर्वचन होता है तो कैसा अपने पूरा है? माया ही अनिर्वचन है, स्वकार्य सहित तब क्या वास्तव विचार करके देखो देह का जैसे निर्वचन नहीं कर सकते हो ऐसे पटाली किसी भी चीज का निर्वचन नहीं कर सकते किंतु वट वृक्षादि रवि वट वृक्ष का भी वर्णन नहीं कर सकते आप तो वृक्ष छोटा सा बीज इतना बड़ा और कटल बड़ा सा बीज छोटा सा छोटा। लौकी का बीज इतना बड़ा है और छोटा ही नहीं नहीं, कमाल है। लता, लता। सा गोल सा इतना, बड़ा पेड़ पेड़ पेड़ पेड़। इतना बड़ा पेड़ हो तो उसको फल कितने हैं छोटे छोटे लौकी लता है और फल बड़े इसका निरूपण करोगे तुम कोई जवाब है इसका बड़ा बीज पेड़ नहीं फल बड़ा छोटा बीज बड़ा पेड़ फल छोटा क्या व्यवस्था है इसमें ईश्वर ने लीला तो जान मर जाता सब किसने बोला आ, लेटे लेटे है? क्या ईश्वर है इतना बड़ा बेवकूफ है मध्य को लता पर जो है सूख रही है लता ऐसे बड़े बड़े लौकी लगा हुआ है इतना बड़ा विशाल पेड़ और इतने छोटे छोटे फल यहाँ है भगवान का दिमाग है नहीं अक्कल होता बड़े पेड़ बड़े छोटी सी लता बेचारी रही है छोटे छोटे फल लगते हैं ऐसे सोचे सोचते सो। सोने के बाद आंधी तूफान आई पता ही नहीं आंधी तूफाने बहुत फल धड़ गिर गए सारा शरीर दिमाने ईश्वर आप समझ में भाई ईश्वर क्यों बड़े वृक्ष में छोटे डाला है फल क्योंकि जब बड़े वृक्ष का नीचे लोग सोएंगे और बड़ा फल और बड़ा फल गिरेगा तो आज मर जाएगा इसलिए भगवान ने जान लीजिए छोटे फल लगाया इस पेड़ में और लता के नीचे कोई सोया नहीं उसे छाया तो होती नहीं मुर्गी होती है तो कहाँ सोएगा कोई ईश्वर से बड़ा फल लगा दिया फल गिर भी जाए तो कोई मरेगा नहीं माया इसलिए लेकिन कार्य कारण बहुत नियत व्यवस्था कुछ भी नहीं वटधाना सुविचार्य तस्मान् मायेति देह के समान वादियों में भी देख लो आप लोग सुविचारोक्यता लो विचार करके आप स्वयं देखिए अब पता चलता है कहा छोटे से दाने कहा विशाल वृक्ष वह इसलिए माया इति इसे समझो तो से बड़ा हो रहा है ना बड़ा से छोटा हो रहा है ऐसे कुछ नहीं ये सब झूठा नाटक दिख रहा है और इस तो सत्य तो आपके आप सारा व्यवहार करो अधिष्ठान के सत्य इनमें डाल करके व्यवहार हो रहा है व्यवहार में सब करना पड़ता है लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचरी पुलिस थाना ये सब होता है क्या नहीं होता व्यवहार तो भले मिथ्या है मिथ्या व्यवहार मिथ्या दृष्टिया ही करना पड़ेगा जाएगा न चाहते भी करना पड़ेगा आपको लोग सीखेंगे करना पड़ेगा मानेंगे सच्चाई को स्वीकार करते हैं ये दुर्योधन सच्चाई स्वीकार कर लिया होगा शुरू में तो महाभारत होता क्या दुर्योधन सच्चा आप में जिने भी आज भी वही हाल है संसार में हजारों दुर्योधन आपके सच्चाई को कोई नहीं मानेगा आपसे सब कुछ हमारे साथ भी ऐसे हो रहा है हमसे थोड़ा जमीन जा रहा है पूरा नहीं छीन रहे पांडव का पूरा इस राज्य को छीन दिया पूरे राज्य छीन दिया जंगल भेज दिया उन्होंने हमारे साथ ऐसे नहीं कर रहे लोग यहाँ आस पड़ोस वाले अरे थोड़ा थोड़ा जमीन छीन रहे हैं पूरा छीन करके जंगल जाओ नहीं बोल रहे भगाने के बोल रहे अंतर इतना कलियुग्री दुर्योधन ना इतना दम भी नहीं इनके पास कि पूरा छीन ले कचहरी हम लोग भी तो कहीं जा सकते हैं उस जंगने से कुछ नहीं था वो तो युग का दुर्योधन था सारा राज्य को छीन ले समय तो ऐसा ही है ऐसी बात नहीं है लेकिन आपके पास ही कुछ लाठिए कर दो अगर डर रहा है इतना उसको है अंतर उसको इनके पास ही कुछ होगा इसीलिए वो थोड़ा हिसाब से धीरे धीरे धीरे धीरे कर पाए जब उसे पता लग जाए कि बस कोई दम ही नहीं तो फिर खा जाए। ही जाएगा याद वही हो जाओ पूरा ले लेंगे इसे कनक भी ईसा मत करो शाम को पत्थर मत मारो देखो शाम आप घूस करेगा तो लाठी जरूर दिखाना नहीं तुमको मार डालेगा अपनी रक्षा के लिए दूसरे को थोड़ा लाठी दिखाना गलत नहीं है अन्यायपूर्वक किसी हड़पने रहे कोई चीज छीनने के लाठी उपयोग करो गलत है वो यार हम लोगों के साथ हो जाएगा साथ अपनी रक्षा के लिए हमें कभी कभी कुछ ना कुछ इस तरह के व्यवहार करने पड़ेगा नहीं करोगे तो आप भी संसार में इस कलयुग में कोई किसी साधु को कहीं भी जीने नहीं देंगे और हमने देखा अपना अनुभव यह है दूसरे आश्रमों में रह करके भी देखा वहां भी टेंशन बाजी दूसरे उनका टेंशन जमीन जागर का टेंशन है, टेंशन है। इसको जमीन भी पूछी भी भी उनका तो यहाँ झोंडी लगी है फिर पहले चलो आगे चालीस मीटर बाद फिर झोंडिया लग जाती थी वहां जाके रहते थे व्रत मंडली इन लेकिन वहां भी लड़ाई झगड़ा टेंशन व्रत मंडली में देखो सो टेंशन सरक्त मंडलियों में टेंशन है ही हमें चलो बड़े होंगे पास रहो महामेश्वरों के साथ तो तो और ज्यादा बीमारी फैला जितना ज्यादा बड़ों के पास उतनी बड़ी बीमारी है जितना छोटे के पास उतनी छोटी बीमारी है बीमारी तो हमें समझ तुम तो अपनी तो कुटिया बना ग्रह झंझर तो, तो हर चीज झेलना पड़ रहा है उससे अच्छा तुम तो दूसरे के यहाँ पल करके दूसरे की धुटकार भी सुनो टेंशन भी लो उससे अच्छा अपनी टेंशन खुद झेलो छोटी कुटियार है जो टेंशन है वो देखभाल कर लो टेंशन होगा टेंशन को भी संभालना पड़ता है वो भी कलयुग में जो है होने वाला संसार त्रिणात्मक है त्रिणात्मक में तमूल लहर संसार में जब आएगा तो थोड़ा बहुत सफर असर करेगा उसके सामने तो करना ही पड़ेगा यानी कि समझ के करना पड़ता है हमें कितना इसका सामना करना है कितना हमें हाँ करनी कितना ना करनी किस ढंग से उसको धक्कल करना है ताकि हमें ना खा जाए इधर ध्यान रखना इन व्यवहार में तो ये सब जब ब्रह्मज्ञानी हो जाओ कुछ भी हो जाओ जहां भी रहो ये सारा जब रहेगा। मैं छोटे महाराज जी जैसे देखा महात्मा ऐसे ब्रह्मिष्ट को तो मिलेगा नहीं आप लोग उनके बारे में सुना ही होगा लेकिन उनके साथ में जो घटनाएं घटती वो स्मरण करता हूं तो कम पाए दूध बंद कर दिया आटा बंद कर भक्तों ने फिर बाहर से दूध व्यवस्था करी आटा की व्यवस्था करी लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोलते अब सेवक लोग व्यवस्था कर, कर।, लो कर देते तो आते तो, खाते नहीं लेकिन तो कभी उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहा कार्यकर्ता से नहीं, से से नहीं। मेरे साथ ऐसे हो रहा है हम बीमार शरीर इसलिए हमारा अलग रसोई बन रहा है हमारा आटा चावल बंद किया जा रहा है कारण भी अनेक थे जो सेवक थे अपने तो लिए और महाराज जी के लिए भोजन बनाते तो ठीक था लेकिन वो क्या करते थे अरे दो, दो आदमी तीन आदमी मानो दो सेवक हो रहे महाराज जी तीन विमानी से होते तीन आदमी दस किलो तीन एक दो दिन में कैसे खा गए गलत थी जो भगत आ रहे हैं जो दूसरे महात्मा भी मिलने आ रहे उनको कहने के तू आप वहां से अपने महाराज छोटे महाराज के रोशन को बना के खिलाना नहीं चाहिए गलती सेवकों की भी थी अब इसलिए अनुशासन के दृष्टिकोण बंद कर दिया लेकिन बंद करने से एक टेंशन तो हुई बल्कि सेवकों को बुला के डांट करते थे ऐसे मत करो लेकिन व्यवस्थापक ने सेवकों को भी नहीं बोलना चाहते थे राशन ही बंद कर दिया एक गलती है व्यवस्थापकों की इस तरह से क्या गलती दोनों तरह से हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ नियमावली नया बन जाती है और वो सारा टेंशन में काम है जिसने हमने देखा चाहे ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ जितना बड़े महात्मा हो, हो जाओ जितना विरक्त हो जाओ ज्ञानी हो जाओ कुछ भी हो जाओ क्रमानुसार व्यवहार होते ही रहेगा अब कभी कुछ कभी कुछ होता है जितना सहन कर सकते हैं कैसे आप उसके प्रति, -प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे वो सब पर आपके पर निर्भर है ज्ञानी है तो क्रोधादी पूर्व प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा जहां करना पड़ जाए क्रोध करना ही पड़ेगा नहीं करेगा तो आओ मान लो महात्मा आश्रम के अंदर की बात ठीक है इन बाहर वालों के साथ नहीं करोगे तो तो खा जाएंगे आपको डांटना तो पड़ेगा क्रोध का नाटक तो करना पड़ेगा क्रोध को अस्त्र क्रोधित मत हो जाओ इन क्रोध को अस्त्र करो डांटो नहीं डांटेंगे तो फिर वो अंदर घुसते रहेंगे फिर व्यवहार में सब करना पड़ेगा इसे कई संतों ने कहा कुटिया मत बनाओ पेड़ मत लगाओ कुटिया नहीं लगाएंगे कोई कुटिया तो में रहोगे जहां रहोगे वहीं गड़बड़ कुटिया में नहीं रहोगे पेड़ के नीचे रहोगे पेड़ तो लगाया नहीं लेकिन पेड़ के नीचे जहां तो भी रहोगे वहां कुछ न कुछ होगा टेंशन होगा खुले आसमान में तो कोई जिया नहीं आस्ते साधोगे फिर क्या होगा पेड़ के नीचे बैठे रहोगे कौशिक वस्तु हुआ क्या पेड़ का नेचे तो बैठे थे कौवाने आगे चिट्ठी करोधन कर दिया फिर गए भिक्षा आने वहां भी क्रोध करने लग गए वो लेट से दे रही थी भिक्षा तो कही कौवा मैं नहीं हूं ये तो मुझे भस्म कर दो आश्चर्य करके इसको कैसे पता चला तब अभी मैंने पति की सेवा में पति को भोजन खिला रही थी उस बीच में आ उनकी सेवा छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए पति परमेश्वर बाद में आ चुकी है अति तो परमेश्वर है अतिथि बाद है परमेश्वर बला के परमेश्वर बहुत इसे उनकी सेवा छोड़ के नहीं आई उनकी सेवा पूरी होगी अब मैं आपके पास आई आज आपके क्रोध में जो है वो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है इस सेवा का सामर्थ्य होता है सामर्थ्य जो आती अपना कर्म पर निर्भर कहीं भी जाओ टेंशन जरूर रहेगा नहीं सामर्थ्य आधार पर उस टेंशन का सामना भी कर सकते ये निश्चय कर लो कि है ये मिथ्या, माया। फिर भी व्यवहार बहुत सतर्कता रहनी पड़ती है यावत काल पर पूर्ण स्वरूप नहीं होती है तब तक, तक व्यवहार रहेगा व्यवहार रहेगा तब तो सब कुछ हो जाएगा क्वाना वृक्षस तस्मात्मा की निश्चिन निर्वकुम अशत्यचार्य निरुचा अरे भाई हम लोग थोड़ा मन वाले हैं ना हम इस जगत की व्याख्या तो नहीं कर सकते बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हैं नहीं आए एक लोग बुधे आचार्य वगैरह उन्होंने तो निर्विचन किया जगत का इत्या संज्ञा वो भी क्या निवृत्ति करें निरक्ता हर तू, अरे उनके सारे निर्वचन और तर्कों को हर्ष मिश्र आदिओं ने खंडन खंड ग्रंथों में अच्छी तरह से खंडन कर दिया इसलिए आप उनकी बातों के चक्कर में नहीं रहे ना आप वेदांत समझो और हमारे वेदांत तो उच्चकोट ग्रंथ पढ़ना तो पता चलेगा उनके तर्कों को कैसे काटा दिया निर्वचन कोई नहीं कर सकता तो अभिमानं मैं जगत का निरुक्ति करूंगा निर्वचन करूंगा ऐसे अभिमानं ये दें जो लोग ऐसा अभिमान धारण किए हैं कौन लो तार्कि उन लोगों के प्रति तो खंडनाद हर्ष निषदादी सुशिक्षिता खंडन सिद्धि इन ग्रंथों को देखोगे तो पता चलेगा लोगों ने क्या किया है? किया है उन्हें प्रदान है और कहा कि तुम्हें जो क्या हो तुम किया है सारा निर्वचन गलत हर लक्षण खंड गुण काम का सामान्य विशेष का स्वभाव का सातों पदार्थ हो एक भी लक्षण ठीक नहीं है साबित करते तो लक्षण ही नहीं है तो वस्तु का तो तो है माना एक मानाधिना मान सिद्धि से लक्षण लक्षण से प्रमाण प्रमेय तो लक्षण ही नहीं रह गया तो मान में दोनों विभाग खत्म हो गए लक्षणों को इसे भंग कर देते निरुक्ता उप्रदायिकाना वाक्यों की संवाद देती उप तत्व हमारे सांप्रदायिक लोग मने मांडू के कार्य का अध्यामिक्लोकों को भी यहाँ पर संवाद कर प्रस्तुत करा रहे हैं। अचिंत्या खलु ये भावा न योजये खलु भावा खलु निश्चित रूपेण ये भावा अचिंत्या जो भाव अचिंत्य है उनको तर्कों में सिद्ध कर तर्कों से सिद्ध करने के लिए प्रयास नहीं करना तांस तरकेशु ना उनको तर्कों के जाल में भूलने का प्रयास नहीं करना जो भाई? क्योंकि ये जगत जगत कैसी है अचिंत्य रचना रूप मनसापी अचिंत मन के द्वारा भी इसके बारे में तुम सोच नहीं सकते इसकी रचना का सुरूपा चिंतन आप मन की तरफ तो नहीं कर सकते तो बाहर से तो अन्य इंद्रियों से तो दूर की बात है तो रचनात्म तो चलो इन माया तो है ऐसा कोई कहे जगत तो अचिंत रचना जगत जो है अचिंत रचना सरूप वाला है ये भले ही हो गए कि इससे माया में क्या फर्क पड़ेगा कहते माया भी अचिंत रचना कार्य से ही कारण का अनुमान होता है कार्य भी तुमने स्वीकार कर लिया तो बहुत ही बढ़िया हो गया फिर तो फंस गया आदमी। तो कारण भी वैसे मानना ही पड़ेगा। अचिंत रचना रचनाशक्ति बीजम रचना इस जगत की अचिंत रचना जो हुई है इसे कारणीभूत शक्ति का जो बीज है ये शक्ति रूपा बीज है जो उसी का नाम माया है समझो। ये सारे संसार संसार की जो संसार की जो जो विचित्र उत्पत्ति है, इसके जो विचित्र रूप है इसे कारणीभूत जो शक्तियात्मक बीज है और बीज का नाम ही माया है माया बीजम तजे वही कम शुक्त अनुभूय और माया रूपी इस बीज एकम एकमेक तदेव एकम इसी एक मात्र की अनुभूति अब अनुभूयते आप इसी माया के का अनुभूय अचिंत रचने अचिंत्य रचना शक्ति मत यद बीज अचिंत्य रचना शक्ति वाला जो बीज है वही कारण है सैव माया करता। उसी का दूसरा नाम माया नही एवं कारण क्वा दृष्टि ऐसा कारण का स्वरूप तो अरे ऐसी माया जगत का बीज है ये कि आपने किस प्रकार से निश्चय कर लिया जागृत स्वप्न जगत तत्र लीन बीज इव दुम तस्माशेष जगतो वाना संस्थित तले जागर स्वप्न और जगत तत्र जागृत और स्वप्न विशिष्ट जो जगत है ये कहाँ है वह लीनम तत्र लीनम उसी में लीन किसमें माया में लीन किस प्रकार जैसे पेड़ का जागर जागृत स्व्यवस्था कहां है उसके बीच में छिपा हुआ पेड़ है पेड़ मैंने पेड़ कैसा है बीजाकार कारण बीज का अपने बंद कर दिया अंधकार में चला गया वह अंदर ही अंदर यूं हो गया अंकुर फूटा दिखाई दे रहा अभी भी नहीं वो तो क्या हो गया सपने जैसा हो गया वृक्ष का स्वप्न बाहर तो आ गया जागृत हो गया जागृत तो अवस्था चलेगी तो इस तरह से भी कल्पना कर लीजिए तो वृक्ष का वह स्वप्न जागृत कहा है बीज रूपा सुशुद्ध अंकुर और वृक्ष तो अवस्था बीज अवस्था में जैसे छिपा हुआ है उसी प्रकार आपका भी स्वप्न और जागृत अवस्था की अवस्था में लीन रहता है लीनम ली बीजे इव द्रुम बीजे इव द्रुम जैसा ध्रुम बीज में छिपा हुआ है उसी प्रकार से यह जागृत और स्वप्न आपका जो जगत है वह भी श्री में छुपा हुआ है माया में छुपा अशेष जगतो वासना हा, है तत्व संजता है इसीलिए है संपूर्ण जगत की वासनाएं उसी माया में छिपी पड़ी है और माया से हम निकलते हैं माया में चलते